विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो के कार्यक्रम विचार यात्रा में आज बात होगी जाति धर्म की राजनीति के बारे में इतिहास की काल कोठरी में झांकते हुए मैं हूं आपका दोस्त पवन श्रोताओं समाज को जातियों नस्लों धर्मों और ऐसे ही कई खांचों में बांटने की और फूट डालो राज करो की नीति कोई नई बात नहीं है मध्युग से लेकर अंग्रेजी शासन और उसके बाद से आज तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है कभी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पर कभी गाय के नाम पर तो कभी लव जेहाद के नाम आरोप आइए जानते हैं धर्मो के राजनीतिक सौदागरों ने इतिहास में क्या किया था जी हाँ हम बात करेंगे हिटलर की पत्रकार कृष्णकांत ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना उसके दो साल बाद नाजियों की वार्षिक रैली में दो कानून पास किए गए पहला राइट सिटीजनशिप लॉ और दूसरा लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर इन दोनों कानूनों को न्यूरमबर्ग लॉज के नाम से जाना जाता है नागरिकता कानून के तहत हिटलर का फरमान था कि जर्मनी का नागरिक वही माना जाएगा जिसके रगों में जर्मन खून हो इस कानून के आने के बाद जर्मनी में यहूदी और रोमा जैसे समुदायों की नागरिकता खत्म हो गई दूसरे कानून के तहत ये कहा गया कि जर्मन नागरिकों और यहूदियों के बीच शादियां नहीं हो सकती अगर कहीं किसी दूसरे देश में भी कोई शादी हो जाए तो उसे भी अवैध करार दिया जाएगा जर्मन और यहूदियों के बीच शारीरिक संबंध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया यहूदी घरों में 45 साल से कम उम्र की जर्मन महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई हिटलर का कहना था कि वो जर्मन महिलाओं और लड़कियों की जाति को अपवित्र होने से रोकने के लिए ऐसा कर रहा है वो ये सब जर्मन रक्त शुद्धता और जर्मन सम्मान की सुरक्षा के लिए कर रहा था हिटलर ने बहुत कुछ किया विपक्ष खत्म किया यहूदियों के अधिकार खत्म किए उनके खिलाफ नफरत फैलाई यहूदियों और अश्वेतों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया उन्हें आम जरूरी सुविधाएं मिलने बंद हो गयी हिटलर की यहूदी विरोधी नफरत इतनी बढ़ी कि अंततः जर्मनी और अन्य देशों में कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ और हिटलर की मौत के साथ नफरत का ये खेल खत्म हो गया हिटलर के मरने के बाद न्यूरमबर्ग लॉज के बारे में कहा गया कि इन कानूनों का मकसद वो नहीं था जो बताया गया था इनका मकसद एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना था इन कानूनों का मकसद दो समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ाना था अफसोस ये है कि दुनिया तारीख से सबक नहीं सीखती हिटलर के बाद भी तमाम तानाशाह हुए जिन्होंने उसी की तरह जनता को बरगलाया शासन किया और बर्बादी की वजह बने नरसंहार करने वाला हिटलर अचानक नहीं बना था उसने कई बरसों में अपने को बनाया था और जनता को इस तरह तैयार किया था कि जनता नरसंहार को जरूरी मान बैठी लेकिन हिटलर के बाद जर्मनी और हर जर्मन सिर्फ शर्मिंदा हो सकता था तो श्रोताओं ये थी पत्रकार कृष्णकांत की फेसबुक पोस्ट ऐसा है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा इसे लाइक व शेयर करें हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। अब हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्लू देखें तो विचारों का आज का सफर यहीं तक कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है